महाभारत सभा पर्व द्वितीय अध्याय द्वितोध्याय श्रीकृष्ण की द्वारिका यात्रा वैशं पायनवाच उसी खाण्डव प्रस्ते सुखवा समन प्राथय प्रीत समायुक्त हे पूजनाज पूजिता वैशं पायन जी कहते हैं जन्मे जय परम पूजनी भगवान श्रीकृष्ण खाण्डव प्रस्थ में सुखपूर्वक रहकर प्रेमी पांडवों के द्वारा नृत्य पूजित होते रहे गमनाय मतिम चक्रे दर्शन लाल सह धर्मराजम अथामंत्र प्रथा च पृथ तदनंतर पिता के दर्शन के लिए उत्सुक होकर विशाल नेत्रों वाले श्रीकृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर और कुंती की आज्ञा लेकर वहां से द्वारिका जाने का विचार किया वंदे चरण मृ जगद्वंद्य पितृस्वसु तया अमृपाघ्र परिसव जगतवंद केशव ने अपनी बुआ कुंती के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और कुंती ने उनका मस्तक सुख उन्हें हृदय से लगा लिया दर्दान कृष्ण भगनी महायशा ताम प्रेतः ऋषि केश प्रत्यावास्तुसम तत्पश्चात महायशस्वी ऋषिकेश अपनी बहन सुभद्रा से मिले उसके पास जाने पर स्नेह उनके नेत्रों में आंसू भर आए अर्थम तथ्यम हितम वाक्यम लघु युक्त अनुतम उवाच भगवान भद्रा सुभद्रा भद्रभा भगवान ने मंगलमय वचन बोलने वाली करुणामयी सुभद्रा से बहुत थोड़े सत्य प्रयोजन पूर्ण हितकारी युक्तयुक्त युक्त एवं अकाट्य वचनों द्वारा अपने जाने की आवश्यकता बताई और उसे धारण बंधाया तया स्वजनगामिने श्रावित वचना संपूजिताप्य सकृत शिशा चाभिवादि सुभद्रा ने बार बार भाई की पूजा करके मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और माता पिता आदि स्वजनों से कहने के लिए संदेश दिए ताम अनुज्ञा व स्ने प्रतिनंद्य च भामिनी ददर्शान्तरम कृष्णाम धौम्यम चापि जनादन भामने सुभद्रा को प्रसन्न करके उससे जाने की अनुमति लेकर विष्णु कुलभूषण जनार्दन द्रौपदी तथा धौम्य मुनि से मिले वबंदे चथाषोत्तम द्रौपदी सान्विवाच आमंत्र चनादन भ्रातृन्भ्य गिद्वान्न पार्थन सहिता तो बली भ्रातृभृष्ण मृतचक्र युवामर पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण यथोचित्रीति से धोम को प्रणाम किया और द्रौपदी को सांत्वना दे उसकी अनुमति लेकर वे अर्जुन के साथ अन्य भाइयों के पास गए पाँचों भाई पांडवों से घिरे हुए विद्वान एवं बलवान श्री कृष्ण देवताओं से घिरे हुए इंद्र की भांति सुशोभित हुए यात्रा काल से ज्ञानी कर्माण गरुण्वज कर्तुकाम शुचि भूत स्नातम सलंकृत तदनंतर गरुण्वज श्रीकृष्ण ने यात्रा कालोचित कर्म करने के लिए पवित्र हो स्न करके अलंकार धारण किया अर्चयामास देवांश दिजांस यदुपुंगल्य नमस्कार गंधरुच्चावचरपी फिर उन यदुश्रेष्ठ ने प्रचुर पुष्पमाला जप नमस्कार और चंदन आदि अनेक प्रकार के सुगंधित पदार्थों द्वारा देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा की सकृत उपैतः सदुश्रेष्ठो बाह्य कक्षा निर्गत प्रतिष्ठित पुरुषों में श्रेष्ठ यदु प्रवर श्री कृष्ण यात्रा कालोचित सब कार्य पूर्ण करके प्रस्थित हुए और भीतर से चलकर बाहरी ज्योढ़ी को पार करते हुए राजभवन से बाहर निकले स्वस्थ्यवाचार हथो तो विप्राम दधिपात्र फलाक्षत वसुप्रदाय च ततः प्रदक्षणम अथा करो उस समय सुयोग्य ब्राह्मणों ने स्वस्तिवाचन किया और भगवान ने दही से भरे पात्र अक्षत फल आदि के साथ उन ब्राह्मणों को धन देकर उन सब की परिक्रमा की तार्षके तनमाशुगम यदा चक्राहम सार्गा आयुधरावृत तथा तिथाप्यथ नक्षत्रे मुहूर्ते चुनाव प्रज पुंडरी का सैभ्य सुग्रीववाह इसके बाद गरुणचि ध्वजा से सुशोभित और गदा चक्र खड्ग एवं सागधधनुष आदि आयुधों से संपन्न सम्पन्न सुग्रीव आदि घोड़ों से युक्त शुभ सुवर्णमय रथपद आरूढ़ो कमलनयन श्रीकृष्ण ने उत्तमतिथिशुभनक्षत्र एवं गुण युक्त मुहूर्त में यात्रा आरंभ की अन्वाह चाप्येनमं प्रेमणाराजा युधिषिपाचा यंताुकमतम उस समय श्रीकृष्ण का रथ हांकने वाले सारथियों में श्रेष्ठ दारुक को हटाकर उसके रथ में राजा युधिष्ठिर प्रेमपूर्वक भगवान के साथ रथ पर जा बैठे अभिषून सम्रजाग्राह स्वयंपतिथा उपारुहारजुन चापी चाम स्थित रुक्मदंडम बृहद बाहुर्दुआ वह प्रदक्षिण कुर्रा युधिष्ठ ने घोड़ों की बागडोर स्वयं अपने हाथ में ले ली फिर महाबाहु अर्जुन भी रथ पर बैठ गए और सुवर्ण में दंड से विभूषित श्वेत चवर और विजन देकर दाहिनी ओर से उनके ऊपर डुलाने लगे तथीमसेनोपी यमाभ्याम सहितो बली पृष्ठ कृष्ण ऋत्ज सह पौर जनई सह क्षत्र शतशलाक्यम्योपशोि चा वैडुर्यमणिदंडम चाबीकभूषि चा भी भी दधारतसा भीम छत्र तक्षाघन्वे उपारुह्य रथम शीघ्र चावरभ्यजने नकुलहदेवन औ जनादनम स तथा भ्रातृ सर्व केशव परीरहा अन्वीयम शुषुभे शिष्य गुरु प्रिय इसी प्रकार नकुल नकुलहदेव सहित बलवान भीमसेन भी ऋत्विजों और पुरवासियों के साथ भगवान श्रीकृष्ण के पीछे पीछे चल रहे थे उन्होंने वेगपूर्वक आगे बढ़कर सारधनु धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण के ऊपर दिव्य मालाओं से सुशोभित एवं सौ सलाकाओं, तिल्लियों से युक्त स्वर्ण विभूषि छत्र लगाया इस उस छत्र में वहदुरमणि का ढंडा लगा हुआ था नकुल और सहदेव भी शीघ्रतापूर्वक रथ पर आरूढ़ हो श्वेत और चमर स्वेत चवर और वेदन ढुलाते हुए जनार्दन की सेवा करने लगे उस समय अपने समस्त फुफेरे भाइयों से संयुक्त शत्रुदमन के वैसे ही सौभाग्य पाने लगे मानो अपने प्रिय शिष्यों के साथ गुरु यात्रा कर रहे हों पार्थमा मंत्र गोविंद पर सुपीड़ युधिष्ठि पूजय्वा भीमसे जमु तथा परिस्वक्तो भृशम तयसुमावादि कृष्ण के बिछो से अर्जुन को बड़ी व्यथा हो रही थी गोविंद ने उन्हें हृदय से लगाकर उनसे जाने की अनुमति ली फिर उन्होंने युधिष्ठिर और भीम से इनका चरण स्पर्श किया युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन ने भगवान को छाती से लगा लिया और नकुल सहदेव ने उनके चरणों में प्रणाम किया तब भगवान ने भी उन दोनों को छाती से लगा लिया योजनाथो गृष् पर पुरंजय है युधिष्ठिर मंत्र स्वेति भारत भारत शत्र विजय श्रीकृष्ण ने दो कोष दूर चले जाने पर युधिष्ठिर से जाने की अनुमति ले यह अनुरोध किया कि अब आप लौट जाइए तथो विवाद गोविंद पाद जग्राह धर्म उत्थाप धर्मराजस्तो धर्मराजस्तु मृत्यूपा घं पांडवो जादव श्रेष्ठम कृष्णम कमल लोचनम गम्यता अनुज्ञाप्य धर्मराजो युधिष्ठिर तद्दन धर्मज्ञ गोविंद ने प्रणाम करके युधिष्ठिर के पैर पकड़ लिए फिर पांडव कुमार धर्मराज युधिष्ठिर ने यादव श्रेष्ठ कमलनयन केशव को दोनों हाथों से उठाकर उनका मस्तक सूंघा और जाओ कहकर उन्हें जाने की आज्ञा दी ततस्ते संविधम यथावन मधुसूदन निवर्त्य चाहवान्न सपदा स्वामीम प्रयट यथा सक्रो मरावती लोचरे नु जग मुस्तेमा दृष्टिपथातरा तत्पश्चात उनके साथ पुनः आने का निश्चित वादा करके भगवान मधुसूदन ने पैदल आए हुए नागरिकों सहित पांडवों को बड़ी कठिनाई से लौटाया और प्रसन्नता पूर्वक अपने पुरी द्वारिका को गए मानो इंद्र अमरावती को जा रहे हों जब तक वे दिखाई दिए तब तक पांडव अपने नेत्रों द्वारा उनका अनुसरण करते रहे मनोभी रनु जगमुस्ते कृष्ण प्रीत समन्न अतृप्तमन सामेव तेषा केशव दर्शन क्षेत्र मंत्रे शरी चक्षुषा प्रिय दर्शन आकामा एव पार्था ते गोविंद गा अत्यंत प्रेम के कारण उनका मन श्री कृष्ण के साथ ही चला गया सभी केशव के दर्शन से पांडवों का मन तृप्त नहीं हुआ था तभी नैनाभिराम भगवान श्री कृष्ण सहसा अदृश्य हो गए भा की श्री कृष्ण दर्शन विषय कामना अधूरी ही रह गई उन सब का मन भगवान गोविंद के साथ ही चला गया नृवृत्ोपयुस्तूर्ण स्वपुरनाथ कृष्णों त्वरित द्वारिकागमान अब वे पुर्वश्रेष्ठ पांडव मार्ग से लौटकर तुरंत अपने नगर की ओर चल पड़े उधर कृष्ण भी रथ के द्वारा शीघ्र ही द्वारिका जा पहुँचे सात्वतेन चीरेण पृष्ठ तो जायना ताम दारुकेण चूतेन सहित तो देवकी सुत सगतो द्वारिका वैष्णु गुरुत्मा वेगवान सात्वत वंशी वीर के भगवान श्री कृष्ण के पीछे बैठकर यात्रा कर रहे थे और सारथी दारुक आगे था उन दोनों के साथ देव के नंदन भगवान श्री कृष्ण वेगशाली गरुण की भांति द्वारिका में पहुँच गए वै सम्पुवाच नृव्य धर्मराजस्तु स भ्रातृभिच्युत हो राजा भ्रवेश पुरोत्तम वह संपान जी कहते हैं जन्मेजय अपने मर्यादा से च्युत न होने वाले युधिष्ठिर भाइयों से मार्ग से लौटकर कर सुहृदों के साथ अपने श्रेष्ठ नगर के भीतर प्रविष्ट हुए विसृज सुन भ्रातृप धर्मराट मुद पुरुष व्याघ्र द्रौपद्या सहित राजन महापुरुष सिंह धर्मराज ने समस्त सुहृदों भाइयों और पुत्रों को विदा करके राजमहल में द्रौपदी के साथ बैठकर प्रसन्नता का अनुभव किया केशवोपुक्त हो जुश्रेष्ठ उग्रसेन प्रमुखे तथा इधर भगवान केशव भी उग्रसेन आदि श्रेष्ठ यादवों से सम्मानित हो प्रसन्नता पूर्वक द्वारिकापुरी के भीतर गए आहुकम पितरम वृद्धम महातरम चशस्वनी अभिवाद्य बलम चित कमलोचन कमल राजा उग्रसेन बूढ़े पिता वसुदेव और यशस्विनी माता देवकी को प्रणाम करके बलराम जी के चरणों में मस्तक झुकाया प्रद्युमन सांब निष्ठा चारुदय गथा अनरुद्धम च भानम च परीस्पनादन सवृद्धरभ्यनुा तो रुक्म भवनम जजऊ तत्पश्चात जनादन ने प्रद्युम्न सांब निषठ चारु देश गध अनिरुद्ध तथा भानु आदि को स्नेह स्ने से लगाया और बड़े बूढ़ों की आज्ञा लेकर जी के महलों में महल में प्रवेश किया महाभाग विभूषिताम विधवत कल्पया मा सभा धर्म सुताजी इधर महाभाग मैंने भी धर्मपुत्र युधिष्ठिर के लिए विधि पूर्वक सम्पूर्ण रत्नों से विभूषित सभा मंडप बनाने की मन ही मन कल्पना की एते श्री महाभारती सभा सभापरमि सभाक्रियापरमि भगवानी द्वित ध्याय ध्या